समाप्त होने के बाद अभी प्रक्रिया है अर्थ नियंत्रण प्रक्रिया स्वतंत्र कर्ता क्रियायातंत्रे विवक्षि कर्ता सै संज्ञा करता है स्वातंत्रेन क्रिया में स्वातंत्र विवक्षित अर्थ कहता है स्वातंत्र है प्रधान प्रधान है क्या अन्य का कारक का कारकों को प्रेरणा करेगा स्वयं किससे प्रेरित नहीं होगा कुला देवदत्त काष्ठम भी देवदत्त है स्वतंत्र कर्ता वो कुठार को काष्ठ को व्यापार में लगाता है कुठा कुठार से काष्ठ से व्यापता नहीं होता अन्य कोई कारक उसका प्रेरिका नहीं स्वयं अन्य कारकों को लगाता है ये स्वतंत्र प्रधान है अन्य में व्यापार तो होगा कि व्यापार होने पर भी ये प्रधान है कुला प्रधान है अन्य दंड चक्र आदि के अपेक्षा क्रिया में गमन क्रिया में गच्छति चैत्रो गता तो गमन क्रिया में प्रधान हो गया चैत्र मार्ग भी है और ईश्वर इच्छा काल कारण देश आदि है किंतु स्वतंत्र होता है प्रधान होता है स्वयं देवदत्त है विवक्षित वक्त कहीं कहीं की प्रधान की विवक्षा के अनुसार विवक्षातः कारकानी बवंति विवक्षा प्रधान रूप से किसकी विवक्षा करते हैं किसी नहीं करते हैं आगे आएगा कर्मकर्तृ प्रक्रिया में कर्म को ही प्रधान विवक्षा करें तो कर्म ही करता हो जाएगा देवदत्ता पचती पकाता है दूसरे कोई पकाता है तो उसका चावल गलता नहीं इसका चावल इतना अच्छा है पक जाता है जल्दी दूसरे कहता है देवदत्त क्या पकाएगा और चावल ही पक जाता है चावल है कर्म तंडुलम पचती चावल उसका ऐसा है कि जल्दी पक जाता है तो पक जाता है कौन से क्या चावल हो गया करता जो देवदत्ता तंडुलम तो पचती किंतु तंडुल कर्मों को करता व्यवख्या करेंगे और तो चावल ही पक जाता है देवदत्ता तो काष्टम भिन्नति काष्ट फाड़ता है दूसरे को उठार लेकर बहुत परिश्रम करता है काठ फाड़ना कम काष्ट फाटता है तो कहता है इसका काष्ठ है काट काठ है लकड़ी ऐसा है और जाती है लकड़ी साहब फट जाते हैं मतलब किसकी लकड़ी बहुत पिटने पर पड़ती है कोई जल्दी फट जाती है तो कर्म के में भी प्राधान्य विवक्षा करें तो कर्म भी करता हो जाएगा विवक्षातः तो कारकानी भवनती है विवक्षा से होते हैं तो जो प्राधान्य ने विवक्षित तो जो तो अर्थ करता है करता है कर्ता में क्या विभूति होती है प्रथम क्या सूत्र है कर्ता में प्रथा व्यक्ति गिर कर्तरी प्रथा सूत्र है तृतीया करने के सूत्र है कर्तिकर्ण तृतीया कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त हो हो जाता है उक्त हो जाएगा तो अनुक्ते कर्तरी तृती अनूक्त कर्तिकर्ण तृतीया अनुक्त होने पर तृतीया उक्त हो तो तृतीया नहीं होगी अनुक्त हो तो तृतीया उक्त हो तो प्रथमा प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से प्रथमा होती है तो कर्ता के लिए नहीं उक्त हो गया तो उक्ता अर्थाव अप्रयोग संय है क्रिया के द्वारा यदि कर्ता उक्त हो गया तो फिर कर्ता में विभूति प्रयोग नहीं होगा प्राति प्रातिपदिक अर्थमात्र में प्रथमा विभूति होती, होती है आगे आएगा ये कर्ता संज्ञा करने के बाद दूसरा एक संज्ञा करता है तत्प्रयोजको हेतुश्च तस्य प्रयोजक तत् उसके पूर्व सूत्र है स्वतंत्र कर्ता तो तत् तत्पर से कर्ता लेना कर्तु प्रयोजक कर्ता का जो प्रयोजक है प्रेरक है वो हेतु भी होता है हेतुश्च हेतुश्च कम से च से कर्ता भी होगा देवदत्त अच्छती और तम प्रेरकती दूसरा को उसको प्रेरणा देता है पकड़ कर चलाता है अथवा तो शब्द से प्रेरणा देता है तो जो प्रेरणा देने वाला हो गया प्रयोजक वो हेतु भी है और कर्ता भी है दो संज्ञा तत्प्रयोजक हेतु, हेतु हेतु संज्ञा भी कर्तु प्रयोजक हेतु संज्ञ कर्तुस कर्ता का जो प्रयोजक प्रेरक वो तो हेतु संज्ञा का भी है और च से कर्तृसज्ञ के भी है शिष्य पठती गुरु पाठयती पठित प्रेरती पठन तक पढ़ने वालों को प्रेरणा देता है पढ़ो पढ़ाता है तो पाठयती गुरु पाठयति कौन से गुरु प्रयोजक है शिष्य पठती गुरु उसका प्रयोजक तत्प्रयोजक हेतुश अभी गुरु हेतु संज्ञा है या कर्ता संज्ञा करता है दोनों है शिष्य केवल करता है शिशु खा देती माता खा पुत्र गच्छती पिता गमये उसको चलाता है छोटा बच्चा चलता है उसको हाथ पकड़ चलाता है जो चलाने वाला प्रयोजक है उसकी क्या संज्ञा होती है कर्तृ संज्ञा और हेतु संज्ञा दोनों हेतु संज्ञ हेतु कर्तृस हेतु संज्ञा य हेतु संज्ञ कर्ता संज्ञा से स संज्ञा प्रयोजक की हेतु संज्ञा भी होती कर्ता संज्ञा भी होती और जो प्रेरित स्वयं कर्ता है उसको प्रयोजक नहीं वो प्रयोज्य एक होता है प्रयोजक दूसरा होता है प्रयोज्य जो प्रयोज्य वो हेतु ये है करता है और प्रयोजक है वो है करता है दोनों हेतु मतीच प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादाचे धातु ये तीन एक छब्बीस है कल नीचे करने वाले शत्रु आये थे सत्या तीन के पच्चीस चुराधि हेतु मतीच ये भी नीचे करेगा हेतुमति नीच हेतुमति हेतु अस्तिति हेतुमान हेतुवाला हेतुवाला में नीच प्रत्यय होगा हेतुवाला क्या है प्रयोजक का जो व्यापार प्रेरक का जो व्यापार है किसका व्यापार प्रेरक प्रायोजकों का जो व्यापार है वो व्यापार किसका है प्रयोजक का प्रयोजकों को हेतु कहते हैं किस सूत्र से तत्प्रयोजक हेतु the, प्राज़का प्राज़का प्राज़का me, तो हेतुमती का तो प्रयोजकमती प्रयोजक वाले प्रयोजक वाले में प्रयोजक वाला कौन है व्यापार प्रयोजकों का जो व्यापार है वो प्रयोजक वाला है या नहीं प्रयोजक संबंधी वाला में तो प्रयोजक संबंधी दंड जिसके पास है वो दंड वाला है दंडवाला दंडी इसी प्रकार हेतु जिसका है जिस व्यापार का हेतु है जो व्यापार हेतु का है वो व्यापार क्या होगा हेतु वाला हेतुमान तस्मिन हेतुमति हेतुमति कस्मिन व्यापारे हेतु वाले व्यापार में हेतुमति का था प्रयोजक व्यापारी मथु प्रतिवा हेतु वाला सपने हेतु वाला कौन है व्यापार किसका व्यापार प्रयोज का व्यापार में प्रयोज का व्यापार क्या होता है प्रेषणादु प्रेषण प्रेरणा पकड़ कर चलाना प्रयोजक प्रेरणा करता है कोई पढ़ता है दूसरे कहता पढ़ो पढ़ाता है चलाता है खाता है तो खिलाता है अथवा तो शब्द सिखाता है कोई कार्य करता है दूसरे उसको कहता है ठीक है करो तो प्रेरणा देता है प्रेसणा देता, देता है भेजता है प्रेषणा प्रेरणा इच्छा प्रकट करता है बहुत अच्छा है कोई कार्य क्या है खुश होता है इसे करो ठीक है ये जो प्रयोजक का व्यापार और आदि फिर तो चलाते समय कभी हाथ पकड़ कर चलाया छोटा बच्चा नहीं खाता तो कोई खिला देते हैं छोटा बच्चा नहीं खाता उसके मुख में दवाई आदि खिला देते दूध आदि पिला देते हैं ये भी प्रयोजन का व्यापार है इच्छा करके भी होता है शब्द से भी कह सकते हैं कोई करता है उसमें प्रसन्न होकर के देखा वो समझता है खुश होते हैं चलो तो करो तो ये विभिन्न प्रकार जो व्यापार है प्रयोजक व्यापार ये बातचीत धातु से नीचे होता है पट धातु है पढ़ना किंतु प्रयोजक का व्यापार पढ़ता है शिष्य और गुरु पढ़ाते हैं तो प्रयोजक का व्यापार होता है पढ़ाना तो पट धातु से प्रयोजक व्यापार कहेंगे तो नीचे होगा खाली धातु का अर्थ हमें नीचे नहीं प्रेषणादि बासी प्रयोजक का व्यापार प्रेषणादि कहेंगे तो धातु से नीचे हो जाएगा पट धातु से नीचे करेंगे तो अभी किसका व्यापार हो जाएगा प्रयोजक व्यापार गम धातु से नीचे करें तो किसका व्यापार होगा प्रयोजन प्यार और केवल गम धातु प्रयोग करेंगे तो प्रयोज का प्रयोजक का व्यापार है किसका व्यापार है प्रयोज करता का और नीच कर देंगे तो किसका व्यापार हो जाएगा अभी पट धातु से नीच करेंगे तो क्या हो जाएगा पाठी पट नीच अतृत्ति पाठी पाठी के धातु है किस सूत्र से धातु संख्या होगी अभी पाठी धातु का अर्थ पट धातु का अर्थ एक है धातु का अर्थ है व्यापार है किसका व्यापार हो कर्ता प्रयुज्य प्रयुज्यकर्ता का व्यापार और पाठी धातु का अर्थ जो व्यापार किसका व्यापार हो प्रयोजक जो हेतु है हेतु का व्यापार तो हेतु व्यापार में धातु से नीचे होगा भू धातु ये भवती ये भवती घटो भवती चैत्र भवती ये प्रयोज्य व्यापार अरे भवनतम प्रेरिति जो है उसको प्रेरणा देता है चैत्र भवती तम प्रेरित मित्र एक है उसको कहाता है ठीक है ऐसा रहो रानी के लिए कहता है भवंतम तम तो भूत धातु से नीचे होगा नीच की सूत्र से होगा हेतुमतीच क्योंकि अभी भू धातु भवती ये प्रयोज्य व्यापार हो गया और प्रेरणा देने वाले को क्या क्या कहा जाएगा प्रवोज को तो हेतु हेतुमान कौन हो जाएगा का व्यापार प्रयोज का व्यापार में भू धातु से नीचे तो भू अगले नीच अचौगी क्या धातु हो जाएगी बतायादि की धातु संख्या किस से धातु क्या बताया होने पर अभी लटल लीट लगा सौ लोकारी तिप सब आदि हो जाएगी लटल तिप सब गुण अयादेश गुण के सूत्र से तो तो, क्या बनेगा भावती चैत्र भवती मैत्र चैत्र भावयती चैत्र गछति मैत्र चैत्र गमयती ऐसे प्रयोग होगा भावयती ये निजंत होने से परी आत्मापति क्या होगा निचस् सूत्र से कर्तिक्ञा में नि क्रियाफल होता है आत्मनिपति पर हो जाएगा भावते ही बन जाएगा भाव यती भाव भाव बनेगा पच्चीस क्या होगा अच्छा लिट में क्या बनेगा भाभी था लिट क्या बने क्या बनेगा भावया बन जाएगा लुट में क्या बनेगा भावईता जाएगा भावईता लिट में भाविष्य आत्मनिपद हो गो भाविष्य लोट में भावे तू आतो भाव्य लंग में भाव असली में, में भावी से नीच का लोप से बन लुंग लकार में निजम तो से चिली को सिंच होगा सिंच होगा ना नहीं क्या सो तो लगेगा करतरी चौंग अंग अपने क्या कहता था चंग कहा था अंग कहा था? हाँ चंग होगा चंग होने पर चंगी से द्वित्व होता है द्वित होता है द्वित्व होने से क्या होगा भू को द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में ये सूत्र लगेगा ओ हो पुय जपरे हाँ ओटागम किस सूत्र से होगा लून नी का लोप किस सूत्र से होगा चंग होने के बाद नेर अनिटी अनिटियाद आर्ध धातु के परे आर्धातु कौन है चंग चंग आर्ध धातु के ईट क्यों नहीं होता है भलाद नहीं अनिटाद आर्ध धातु नीचे का लोप हो गया नीचे लोप हो क्या बचेगा अभू अ तकार अ भू अ तकार चंगी से दिता से भू भू भू, भू अभ्यास हो जाए भू हो जाएगा अभ्यास में क्या हो जाएगा ह्रस्व अभ्यास भू और नीचे होने पर वृद्धि हो जाती है भू का नीचे पर से भाभी हुआ था ना वृद्धि भू अशोणिजी वृद्धि नीचे लूप हो गया नौ चंगी उपधाया ह्रस्व क्या सोच रो पलाय चंग पर नौ उपध्या हो जाएगा अ भव अत उसके आदि सूत्र हो जाए ओहो पुयन जी अपरे ओह उपर्क हो पुअण जी पवर्ग यण जपरे हो तो सन बल घुनि चंग पर नगलो हो जाएगा क्या सूत्र सन वलघुनिच अंग पर नगल पर हो। सनवत होने से ये सूत्र लगेगा शनि पर यदंगम पर में जो अंगो पर में सन हो तद अवय अभ्यास उक सियाद पवर्ग यण जकारे पर सुपर अभ्यास के उकार को ई हो जाएगा सन पर में है किंतु सनबत हो गया किस ते सनबत हुआ सनबत होने से अभी असन पर जो अंग अभ्यास उकार को ई हो जाएगा अभ्यास में ऊ है के ऊ को रसोकर ऊ है अभ्यास उकार को ई हो जाएगा पर मे क्या चाहे पवर्ग हो यौन हो जकार हो उसके आगे में फिर अवर्ण हो इसमें यहाँ भू के आगे क्या है पर भा। भगे में आता है भकार किन्तु उसके आगे अकार होना चाहिए आगे अकार है किसका आकार है चंका नहीं धातु का धातु का धातु है तो भू था भैसे हो गया अचून से वृद्धि हुई थी नवचंग उपार से हो गया अवर्ण पर हो गया पवपन में है हैं? तो क्या हो जाएगा अभ्यास उकार को हो गया उकार होने पर क्या बनी स्थिति अभि भीर्घ हो जाएगा दीर्घो लघु हो सनवत होने के कारण क्या सूत्र दीर्घ अभि बन जाएगा क्या बनेगा अभिभवत इसे सर्वत्र प्रयोग नहीं होता है उभयपदी निश्चय से उभयपदी हो सकता है कहीं इसमें सब दे दिया पता नहीं दिया अभी भवत रूप मध्यम पुरुष में क्या बनेगा अभी भव उत्तम पुरुष में अभी भवम प्रथम पुरुष बहुवचन में अभी भवन अंत में ना रहेगा हाँ लिंगलकार में क्या बनेगा आ, तो बन जाएगा स्वरले क्या था तु स्था गति निवृत्त हो स्था के सकार को स करने के लिए क्या सूत्र है सास सर थ को थ हो जाएगा निमित्त पाए निमित्त पाये नैमित कसापा बनी गया क्या बनिया स्था निच के सूत्र से करना स्था का प्रयोज्य व्यापार करेंगे तो बनेगा तिष्ट चैत्र तिष्ठती घटो तिष्ठती घटस घटस तिषती तिष्ठती और तिष्ठंतम प्रेरिति प्रयोजक व्यापार करेंगे तो स्थात नीचे हो जाए नीचे सूत्र से हेतु मीचा से नीचे होने के बाद ही लगेगा अर्ति ह्री बली री क्नुई क्नु क्षमाई और आत ष्टी बहुचन हुई आताम कार को गो होकर गौ बनी आए रस के अण नी पर तो पुख आगम होता है इसमें आताम दिया आकार अंत स्था धा तो, तो आकार नीच हुआ आगे किसूत से नीच पढ़े स्था के आगे उसको पुक हो जाएगा स्था को पुख आदि अंत टकी तो अंत में होगा आदि में होगा है आदि में टीत या की <coughs> तो हो तो अंत अंत में स्थापय अंत में स्था के आगे पो, स्थाप पुक के उकार उच्चारण के लिए ककार अलंत मिशन की ते स्थाप अग्र नीच धातु क्या हो गया स्थापी धातु संज्ञा किस उद्देश्य है स्थापित होने के बाद तिप सप क्या बनेगा स्थापयति, उत्तम पुरुष में स्थापयामी अभी लिट लकार में क्या बनेगा धातु क्या है स्थापी लीट में क्या बनेगा थापयाम चकार स्थापया थापयाम बहुजे लूट में था में, लोट में स्थापयामी रुप, रुप, थापय। या नी न तो गा नहीं स्थापया लौंग लकार में क्या बनेगा स्थापय प्रथम पुरुष पुरुषभोजन में मध्यम पुरुष भोजन में है और नहीं हाँ और बोलो क्या बनेगा मध्यम पुरुष भोजन में स्थापय उत्तम पुरुष भोजन में स्थापया विधि में क्या बनेगा उत्तम पुरुष एक में स्थ मध्यम पुषेको जन्मे स्थाप प्रथम में पृषे दिव ताम आशल में क्या बनेगा बनेगाप्या आत्मन पद करते स्थापित स्थप्या लुंगल करी उपधया इदा चंग सरण था धातु से नीच नीच करने के बाद पुकागम हथापी निश यद सूद हो गया चंगी से द्वित द्वितोन के पहले सूत्र हो जाएगा उपाध्याय युद्ध होगा चंग पर नव चंग की सूत्र से, की से और आगम के सूत्र से अस्था आगे प नीच अ त चंग पर निपरे में है नीच का लोप के सूत्र से और उपधा को कर ईद करना स्था के उपधा आ स्थाप है धातु क्या बनेगा स्थापी चंग पर निरहते उपधा कौन क्या रहेगा अंग का अंग क्या है स्थाप स्थाप नी का अंग अ स्थाप स्थाप हो गया अंग अंत वन क्या है अलंत्याग पूरा उपधा क्या है उपधा पर हाँ तो उपधा को ईद आदेश संग पर नौ चंग पर की पर रहते उपधा क्या है को तो क्या आ को हो जाएगा ई तो क्या बन जाएगा अस्थिप अस्थिप अत नीच का लोप द्वित हो जाएगा किसको दीता होगा चंगी से किसको दीता होगा स्थित सर्वपुरा खय अभ्यास में क्या रहेगा अति स्थि पकार है स्था के सकार को सत्य हो जाएगा आदेश प्रत्यय आदेश ऐसा हुआ था अति अतिष्ठिपत क्या बनेगा अतिष्ठिपत अतिष्ठिपत होने पर यदि संबत हो जाएगा तो दीर्घ लघु हो जाएगा लघु है ना नहीं दीर्घ करने के लिए लघु है के आगे सही पर गुरु है दीर्घ नहीं हुआ अतिष्ठिपत बनेगा बोलो इसका रूप अतिष्ठिपत रिंग लकार क्या बनेगा बने तो नहीं होगा क्या बनेगा हाँ स्थापित घट चेष्टायाम नीच की सूत्र से बोगा हेतु मतीच घट और घ के आकार को वृद्धि करने के लिए क्या सूत्र है चुनित तो अतो अत उपधाया हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी स्थानी बतो हो जाएगा किस सूत्र से अच्छा परस पुरविधो परस्मरण परस्पर निमित्त अजादेश पुरविधो विधू स्थानीय से उपदा नहीं भी धातु क्या है अभी घटी तीप सब बनेगा? क्या बनेगा घटी क्या बनेगा घटी उत्तम पुरुष में क्या बनेगा विसर्ग है एक दिवचन है बहुचन में हाँ क्या बनेगा घटयामी और कहाँ विसर्गे रू बोलो और इतने कितने हुआ हाँ लीट में क्या बनेगा क्या सूत्र अच्छा घटी मित्ता हमेशा अच्छा हाँ तो ये अदंत नहीं है गलत हो गया घट अदंत नहीं कथ तो अदंत था घट अदंत नहीं है अदंत नहीं होने से घाटे धातु धातु क्या है घट अतु से वृद्धि हो जाएगी घट धाते घट गोट। घट में औकार की संज्ञा है घट रहेगा नीचे हेतु से नीच हुआ नीच होने के बाद अतधा से वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा घाटी घाटी होने के बाद इस सूत्र तो लगेगा मितांग्रस्व ये तो तो मित संज्ञ कह घटादीना ज्ञापादीना च उपदाय ह्रस्व घटादी मित ज्ञपा घटादय ज्ञपादय से मित मित संज्ञा है मकारहित नहीं न कि मकार तो मित होगा ये मकार नहीं कि मित संज्ञा है धातु पाठ में दिया घटादेय ज्ञपादय से मित मृत होने से मिताम रस से इनको रस हो जाएगा उपधा को रस हो जाएगा नीपर रहते नीपर रहते उपधा का उपधा को वृद्धि की सूते से होती थी हो जाने पर क्या रहेगा घटी ती सब घटी बन जाएगा तो घटो को अदंत कहा तो अदंत नहीं है हलंत अतव्य वृद्धि होती और उसको रस हो जाएगा मिताम रसो घटी लिट में क्या बनेगा घटांच लूट में घटैता घटेता लिट में घटयती लोट में घटय तो मध्यम पुरुष में घटय घटयता लंग में अघटयत लंग में अघटयत अघटयता उत्तम पुरुष में विध में आशली में घटिया ने रनिटी लुंग लकार में घट ई नीचे नीच दूत सभ्य कर्तरी चंग चंग होने से अभ्यास में हो जाएगा चंगी से दु तो हो जाएगा घट हो जाएगा कुह अभ्यास चर्च कुह चु अभ्यास में आ जाएगा ज जा। ज जा होने से आगे सन्यत से ही हो जाएगा जी फिर सन बघुनी चंग पुरान लोभ से सनबत होता है सनबत् होने के कारण सन्यत से ही लघु अजी घटत बन जाएगा क्या बनेगा अजी घटत क्या मानेगा जी में ई कहाँ से है यार में है क्या सनबत हुआ सनबत किस सूत्र से सनबा लघनी चाम पर नग लोपे और दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र अजीघटत अजीघटत बन जाएगा उत्तम पुरुष क्या बनेगा अजी घटम अजी लिंग कार में अगर टेस्त अच्छा ज्ञाप ज्ञाने ज्ञापन ज्ञान अर्थ हो ज्ञापन ज्ञान चूरा आदि नीचे होने पर ज्ञापन अगर नीची अतोवुदा वृद्धि हो जाएगा ज्ञापी ये विज्ञापादि मित होने से मितमस से हर्ष हो जाएगा पुता फिर क्या हो जाएगा ज्ञापी धातु संज्ञा के सूत्र से तिप सप गुण अयादेश क्या बनेगा ज्ञापी लेट में क्या बनेगा ज्ञापयांच ज्ञापयांब भो लूट में ज्ञापयिता प्या लिट में सती ज्ञापय लूट में ज्ञापय तो बोलो इसको लॉन्ग में अज्ञापय बिदली में ज्ञापय असली में लुंग लकार में ज्ञाप होने पर निःस दुर्भ करते चंग ज्ञापी वगैरह अंग चंगी सेदित हो जाएगा नीचे नहीं रंटिलोपे घट अभ्यास में घट आएगा और ह्रष हलाय से अभ्यास कोर्स अभ्यास जा चा। क्या बनेगा अच्छे घट ना जाओ ज्ञप है ना हाँ ज्ञम्प धातु का नीचे चंग ज्ञम्प को द्वित्व होने पर अभ्यास में ज्ञम्प का हलाय हो जाएगा क्या रहेगा ज अजय ज्ञाप निकालोप लोप अ त कार ज होने के बाद अभी शन व लघु नी चांग प्रण न होने से संयत से ये हो जाएगा अजी अजी ज्ञाप ज्ञाप अत दीर्घ करने के लिए दीर्घ लघु अभ्यास में लघु है क्या साई को गुरु है दीर्घ नहीं होगा तो क्या रू बनेगा अजी ज्ञापत ज्ञापत में प में अ कहाँ से आया का नीच हुआ था नीचे कहा गया निरा जी में ये कहाँ से आया था अजिज्ञपत सनपर में है सनपत किसो से हाँ अजिज्ञपत बोलो इस कार बोलो हाँ अर्थ ये नियंत्र प्रक्रिया पूरा है गया अथ सन्नत प्रक्रिया सन अंत्य से सन्नत दोनों कार कहा से आ गया सनाद्यन्त धातु में दोनों कर है वहाँ नूट प्राप्त है नहीं क्या समान पदे सनाद्यन्त धातु में सनादि में नूट प्राप्त है ना नहीं नहीं है ह्रषात्परोम तदंतम यत्पदम तस्मात्स्य आचुंगम उठ सन ह्रस्व है में अह्रस्व है ह्रषात्पर है न है गमो हर्षाद जी में पर नकार होना चाहिए आगे दीर्घ हो तो कोई आपत्ति नहीं सन आदि में नुट प्राप्त है क्या कैसे क्यों नहीं हुआ नित्य नहीं नित्य नहीं क्यों नित्य कहा गया नित्य कि गम साधुम नित्य विवाह विच्छेद करने के लिए क्या तो नित्य हो गया विकल्प नहीं रहा इको अण चिमे अणुठ को दौड़ नकार होना चाहिए ना नहीं युण में इको एणच में सप्तिगत पद में सनातन धात में ये कोई एक पुस्तक किसी पुस्तक में पुराने पुस्तक में था किंतु ठीक नहीं नित्य ग्रहण से कहते ये नित्य हँसता रहता है नित्य खाता रहता है हमेशा खाता रहता है कोई हमेशा खा सकता है कभी कभी नहीं खाएगा नित्यम प्रहर्षित नित्यम प्रज्ल्पित हो ऐसे भाष्य में दिया गया कहीं अन्यत्र नित्यम प्रहर्षित नित्यम प्रज्ल्पित कहते कभी कभी खाता नहीं कभी कभी हंसता नहीं इसको लेकर कभी कभी नहीं होता दिया ये ठीक नहीं समाधान नहीं लोगों ये ठीक नहीं यहाँ तो केवल सऊत्र प्रयोग स्पष्ट करने के लिए और कुछ नहीं नित्य है अनित्य नहीं विभाषा नहीं विकल्प नहीं है होना चाहिए इन्हें सौत्र प्रयोग नहीं किया गया ऐसे कहीं कहीं नहीं होता है दिखाया नहीं तो विकल्प अधिकार नहीं भि, विभाषा नहीं जो नित्य ग्रहण किया नित्य को क्या जरूरत है नित्य तो एच ओ ए बाए नित्य तो नहीं कहा गया तो यहाँ गम्भोसराजी गम नृत्य करने का पहले विवाह साधिकार था उसको हटाने के लिए नित्य का विकल्प भी, नि, सूत्र नित्य करता है किंतु नहीं होता है कहीं कहीं सूत्र प्रयोग होना चाहिए तो सन्नत प्रक्रिया में सूत्र है धातु हो कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वाह इसी कर्मण ईशी नयिक कर्तिका धातु सन प्रत्युवा सियाद इच्छायाम धातो कर्मण पंचम जो कर्म हो धातु समान कर्तिकादि पंचमीयंत इच्छायाम विकल्प से सन होगा इच्छा अर्थ में इसमें एक आ गया कर्म आया समान असमानतृक आया तो कर्म किसका कर्म है समान कर्तृक किसका कर्ता समान होना चाहिए सूत्र इच्छाया में इच्छा में सनुकर्ता है इच्छा अर्थ सूत्र में श्रूयमान होने से इच्छा का कर्म कर्म किसका होगा इच्छा का कर्म घटम इच्छति इच्छा का कर्म क्या है पठितम इच्छति इच्छा का कर्म पठन गंतुम इच्छति इच्छा कर्म गमन इच्छा का कर्म हो उसी कर्म के वाचक धातु से शान होगा इच्छा का कर्म इच्छा का कर्म फिर कैसे होना चाहिए समान कर्तृका इच्छा का कर्ता इच्छा करने वाला और, और कर्म का कर्ता इच्छा के कर्म का कर्ता और इच्छा का कर्ता एक होना चाहिए इच्छा का करता इच्छा के कर्म का करता इच्छा का कर्म गंतुम इच्छा धी। धी गंतुम इच्छा चैत्र गंतुम इच्छति इच्छा का करता कौन है इच्छा का कर्ता चैत्र इच्छा का कर्म गमन गमन गं। गं। का करता कौन है चैत्र तो गमन का कर्ता चैत्र इच्छा का कर्ता चैत्र समान कर्तृक हो गया समान कर्तृक धातु है समान्य कर्तक धातु क्या है गम इच्छा का कर्म इच्छा का कर्म गमन है धातु कर्मण सन प्रत्यय कर्म धातु से धातु के धातु से सन होगा जो कि इच्छा का कर्म हो इच्छा का इच्छति का कर्म क्या है गंतुम गमन गम धातु से प्रत्यय होगा समान कर्तव्य किसके साथ है देखो वृत्ति में स्पर्श कर दिया इसी कर्म न कर्म किसका का कर्म हुँ? इच्छा का कर्म और एक कर्तव्य किसके साथ ईसी इच्छा का करता इसी कर्म का कर्ता एक होना चाहिए जो इच्छा करता है और कमन कर्म का भी इच्छा कमन का कर्म का भी करता एक होना चाहिए गुरु चाहते शिष्य पढ़े गुरु चाहते हैं शिष्य पढ़े इच्छा का कर्ता कौन है गुरु अब पठन का कर्ता कौन है सामान्य कर्तिक हो गया तो यहाँ सहन नहीं होगा समान कृत होना चाहिए च गुरु पठित इच्छति शिष्य पठित गंतुम इच्छति तभी हो जाएगा अरे एक चैत्र इच्छति मैत्र गमनम मैत्र चल जाए इसे चैत्र चाहता है तो इच्छा का कर्ता कौन है चैत्र अगमन का करता है मैत्र सामान्य कर्तिक वाह नहीं होगा इसलिए इसी कर्म का इच्छा का कर्म जो धातु किंतु धातु कैसा होना चाहिए इस एक कर्तिका इच्छा का इच्छा के साथ एक कर्तव्य होना चाहिए इच्छा का कर्ता और कर्म का कर्ता एक हो इच्छा करने वाले स्वयं इच्छे इसी कर्म का भी कर्ता हो इच्छा करने वाले चैत्र इच्छा करता है क्या करने के लिए इच्छा करता है गंतुम पठितुम इच्छति पठितुम इच्छति के इच्छा का कर्म क्या है पठन पठन का कर्ता कौन है चैत्र इच्छा करने का कर्ता चैत्र तो इसी कर्म इच्छा का कर्म हो गया पठन धातु पठधधातु इसी न एक कर्तव्य इच्छा के एक कर्तव्य धातु हो गया पठधधातु ऐसे पठध धातु से सन प्रत्यय होगा इच्छा अर्थ में पठितुम इच्छति पट धातु से सन होगा पठितुम इच्छाति ऐसा करने से इसमें हाँ आगे दिया है इसका पदकृत्य है पठ व्यक्ताय में धातु है पठधधातु से सन होगा सन करने पर सन का रहेगा स नकार संज्ञा सन आर्धातु के पठ के आगे सन होने पर शन को हिट हो जाएगा धातु सेटे पठ ही स बन जाएगा क्या बनेगा उसके आगे सतु लग जाएगा सन्यांगो हो सन्न से यंगंतस्य धातु रनभ्यास्य प्रथम से का सनंत जो धातु पठिस धातु हो गया सनंत है सनादि अंत धातु यंगंत जो यंग प्रया गया अनभ्यास से अविद्यमान अभ्यास जस्य अभ्यास जब नहीं द्वितो होने के बाद फिर सूतन नहीं लगेगा प्रथम से एक है द्वेस्त प्रथम एकाच कौन है पठिस पठिस द्वेस्त अजाद तो द्वितीय से अजादि धातु हो तो द्वितीय भाव को अजभा को द्वितो होगा अधन करेंगे इनधे सन करेंगे तो अज आजाद हो तो द्वितीय होगा तो यहाँ द्वितीय हो जाएगा पट पठ, पटिश अभ्यास में पूर्वाभ्यासलायसे प रह जाएगा प पठी स प प प पठी स हो गया सन्य तो सूत्र पहला आया है ना आया ना सन्नत आया प के अकार हो जाएगा पिपठी स बन जाएगा क्या बनेगा पिपठी पटिशा शकार को स हो जाएगा आदेश प्रतिशत तो हो जाएगा देखो तो दिया पठित्व तो इच्छती पिपठी सती धातु क्या है इसमें पठ से स्न करने के बाद अभी धातु क्या है पिपठी स क्या था, था सा। तीप हुआ। साप है पिपठी स तिप हुआ सप है सप पिपठी स में है सप का है क्या सोचा तो लगे आप अतरूप हो जाएगा पिपठी सती कर्म किम कर्म क्यों कर्म है न इच्छती इच्छा करता है गमन न इच्छति गमन के द्वारा इच्छा करता है तो इच्छा का कर्म है गमन गमन न इच्छति इच्छा का कर्म क्या है गमन नहीं गमन इच्छति इच्छा का कर्म कर्म है गमन गमन के द्वारा इच्छा करता है गमन न भोक्तुम गमन के द्वारा अन्य कुछ देखता है चाहता है गमन चाहता है गमन के द्वारा चाहता इच्छा का कर्म नहीं इसलिए यहाँ स्वयं गमन करे किंतु कर्म नहीं उनसे से नहीं हुआ अ समान क्यों कहा शिष्या पठन तो इच्छति गुरु गुरु इच्छति इच्छा का कर्ता कौन है गुरु इच्छा का कर्म क्या है शिष्यों का पठन क्या इच्छा है शिष्यों का पठन कर्ता कौन होगा शिष्य करता है पठन का करता है शिष्य इच्छा का कर्ता है गुरु समान कृत्य हुआ इसलिए सन नहीं हुआ अच्छा ये जो धातु कर्मण हो समान कर्त क्या दीक्षायाम वा वाह दिया है वाह नहीं होता तो सन प्रत्यय करके ही प्रयोग करना पड़ेगा पठितुम तो इच्छति इसे शब्द प्रयोग नहीं होता वा ग्रहण करने से पठितुम तो इच्छति भी कह सकते हैं पिपठी सती भी कह सकते हैं और जिगमी सती दोनों प्रयोग होगा वाह ग्रहणाद वाक्यमपी वाक्य भी प्रयोग होगा नहीं तो सनन सन प्रत्यय के बिना वाक्य प्रयोग नहीं होना चाहिए वाकहन से सहन प्रत्यय विकल्प से वाक्य भी प्रयोग हो सकता है और सहन प्रत्यय करके भी प्रयोग कर सकते है पिपठी सती लिट में क्या बनेगा पिपठी शांचकार पिपठी शामगा लूट में पिपठी सीती पिपठी सीता लोट में लोट में पिपठी सतु लिट में पिपठी स्यति पिपठी शिष्यती पिपठी सत् शिष्यति लौंग में अपिपठी सत विद्रही में पिपठी सेत आश्रय में पिपठी से लुंग में यहाँ निस्कृति संग नहीं है अपिपठी शिष्य अपिपटी शीत बनेगा शिच को इत हो जाएगा इटाइट लोप हो जाएगा अपि पठी शीत अपि सिस्टम शिष्टाम अपि पठी शिष हु ऐसा बनेगा लिंग में क्या बनेगा अपि पठी शिष्यत क्या बनेगा अभी पठी शिष्यत अभी आगे अद धातु से बनाएंगे अद्धातु से सन्न होकर रूप बनेगा ओसा ने